शिव पुराण रुद्र संहिता इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाए स्पष्टवाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए इसके बाद अद्या से आरम्भ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करे शिवो भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति तमेव शरण मम प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो शिव में भक्ति हो शिव में भक्ति हो शिव के सिमा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं महादेव आप ही मेरे लिए शरणधाता है इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करे विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करे फिर सब परिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहे जो इस प्रकार शिव भक्ति पारायण हो प्रतिदिन पूजन करता है उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है रोग, दुख, दूसरों के के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं उस उपासक का कल्याण होता है भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सदगुणों की वृद्धि होती है ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं मुनिश्रेष्ठ नारद इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया अब तुम क्या सुनना चाहते हो कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो